दोहार तीन सौ बारह के बाद उपरोहितई कय नर निलंब कर सद सचिव बुलाए।, बुलाए मंगल सकल साजिश ल्याए बहु खन शान बहु बहुबाजे मंगल कलश सगन सुब साजे सुभग सुहासिन गावि गीता दे प्र चले सा दर नीवासी चले गए जहाज नास बरासी कर देख समाधु असल गुलाब तीन सुर राजु सुर राजू भय अब धारिय पाऊ यह सुने परालसा नही गाऊ कर कुल विधि राजा राजा चले संग मुनि साधु समाजा समाजाग मुनि साधु समाजा भाग्य विभवय देस कर देखी देव ब्रह्मादि जानी मुखानी जन मन जम राम चंद्र की जय कल देख रहे थे कि विवाह का लगन समय सब निर्धारित हो गया उसी के अनुसार अब विवाह होने जा रहा है ये महीना ये हेमंत ऋतु अगहन का महीना अगहन सुधी पंचमी के दिन विवाह हुआ दिन बृहस्पतिवार मान्य शुक्ति पक्ष पंचमी को अग्रहण के महीने में बृहस्पतिवार के दिन नक्षत्र में ये विवाह भगवान राम सीता जी का सम्पन्न हुआ उसके ये सब विवरण गोस्वामी जी ने नहीं दिए लेकिन अन्यत्र अन्यत्रहाँ लोगों ने दिए हैं मुख्य रूप से इसी प्रकार से मान्य हैं। अब जब ये सब निर्धारित निश्चित हो गया तब जनक जी के यहाँ ये है, बैठक हो रही है रही है पर ब्रह्मा जी ने लगन भेजी वहाँ के जो जो लोग थे उन्होंने वो सब तो लगन बताई तो ये ये तो ज्योतिषियों ज्योतिषियों का कार्य हो गया ने ये भी बता दिया कि वो धूल भिला ठीक है उस समय ये कार्य प्रारंभ होना चाहिए तो आप कहते है की उपरोही कहीं कहे नरनाहा ये सब सुनने के बाद नरना जनक जी ने जनक जी ने फिर अपने उप... रोनंद जी जो है उनसे इस प्रकार से बोले कि अब विलम्ब का कारण कहा कि जब सब हुई गया सब निश्चय विवाह का समय आ गया है तो दुण दुण भी आ गई है तो आप देर करने की क्या जरूरत मैंने अब विलम्ब के कारण क्या है अब कोई विलम्ब का कोई निश्चय होना था वो सब हो गया इसलिए कार्य प्रारंभ होना चाहिए उस समय जब बारात आने को होती है तो घर में अंदर स्त्रियों के बीच में सूचना दे दी जाती है तो वो अपने उनकी कुल रीति के जो है वो होने लगते हैं और जहां उनकी तरफ से आदेश मिल गया सूचना मिल गई कि हाँ ये सब कार्य हो गया अब जा सकते हैं बारात को बुलाने के लिए सूचना जा सकती है तो उसके बाद फिर वो जाके तो इसलिए विलम्ब का कारण कहा कि मैंने कोई घर में कोई रिवाज और करनी पूरी तो नहीं रह गई जिसको पूरा करना हो कर लो और उसके बाद फिर बरातियों को बुलाओ वहाँ जाकर के सूचना दो कि तो चले वहाँ तो सतानंद तब वो बुलाए, तो उनके जो पुरोहित जो हो हो, है वो जनक जी के वो सतानंद जी है सतानंद जो है वो गौतम ऋषि के पुत्र हैं, वो इनके पुरोहित का कार्य कर है। कहते हैं उन्होंने फिर मंत्रियों को बुलाया और मंगल सक्र सा जी आए और मंत्री लोग सब तैयारी करके मंगल की सामग्री लेकर के चले अब इस समय जो है वो भेंट की सामग्री लेने की जरूरत नहीं है लेकिन जब भी कोई कार्य इस प्रकार का प्रारंभ करते हैं तो मंगल की सामग्री साथ में रहती है जैसे ददुरबा इत्यादि है गुरुचर इत्यादि दी है दीपक है ये सब मंगल की सामग्री है वो सब साथ लेकर चलते हैं तो वो सब तैयार करती और संख निशान परे और बस बाजे बजने लगे संख बजने लगे निकाले बजने लगे और बाजे बजते हुए अब करे मंगल शकल सगन शुभ साजे और फिर सब मंगल के सब मंगल कलश सजे करे कलश भी लेकर के चलने के लिए कलश भरा गया सुन भरा गया आम के पत्ते लगाए गए दीपक रखा गया ये सब कलश की तैयारी और सगुन शुभ साजे और सगुन के और जो वक्त हैं वो भी सब सजाई गई अब कहते हैं सुबह सुहास में गा गई गीता अब उसमें स्त्रियां जो हो गीत गाने चाहिए वो भी होना चाहिए तो स्त्रियां जो है वो हो सुन्दर स्त्रियां सौभाग्यवती स्त्रियाँ सब गीत गा रहे और करें वेद धन मित्र पुनीता और वित्र लोग विवाह विद्यमान है वे लोग वेद वेद पाठ कर रहे हैं इस प्रकार से वो हो तैयारी और फिर लेने चले सागर यही भांति इस प्रकार वो सब लोग लेने चले मैने किनको बरातियों को लेने के लिए जहां जनवासा गए जहां जनवास बराती जहाँ बराती ठहरे हुए थे वहां जनवासी की तरफ उनको लेने के लिए गए मैंने बराती लोग अपने आप से नहीं चल देते हैं जब जन्म से घर पक्ष की तरफ से जब सूचना जाती है उनको लेने के लिए कोई जाता है तब वो है। तो यहाँ से लेने के लिए राजा की तरफ से सतानंद जी मंत्री लोग और इस प्रकार से मुख्य लोग जो उनके हैं, वो सब जाते हैं और लेकर के वहां से आते हैं जब वहाँ पहुंचे तो क्या देखा इन लोगों ने सब जनमाते हैं कि कौशल पतिकर देख समाज के कौशल पति महाराज दशरथ उनके समाज को देखा तो महाराज दशरथ है समाज पर उनके साथ में और भारतीय लोग हैं वे सब और फिर वहां पर पर ठहरे हुए हैं वहां की व्यवस्था को सबने देखा तो कहते हैं अखिल लघु लाभ चिन्हेश्वर राजू तो कहते हैं कि इंद्र का राज्य भी वहां की का दिखाई दिया मैंने उनका राज्य वही हो सब वहां पर देख करके सब चकित रह गए एक तो अवध है अयोध्या का वहां पर है गहां से आए महाराज दशरथ लेकिन जब महाराज दशरथ का जी से विवाह हुआ तब उनके पिता ने पोषण देश था उत्तर पोषण वो उनको दहेज में दिया उत्तर पोषण पोषण के दो भाग कर दिए दक्षिण पोषण उत्तर पोषण उत्तर कोशल राज्य महाराज दशरथ को मिल गया जी का विवाह हो गया जो ऊपर वाला राज्य जब से वो कौशल राज्य मिल गया तब से ये है कौशल पति हो गए यह महाराज दशर कौशल कहना है कौशलेश या कौशल पति वैसे हैं। वो तो पहले ही सही है इस प्रकार से कौशल पति करे देख समाज देखा के कौशलपति उनका सबका राज्य वैभव राजाओं का जैसा विभव होना चाहिए वो सब उन्होंने देखा सद्य तो देवताओं के भी जो राजा इंद्र हैं उनका भी उस समय जो वैभव बिलास है वो तो सब का दिखाई दिया अब इसका क्या कारण है एक तो महाराज दशरथ स्वयं अपने साथ में सब सामग्री इस प्रकार की लाए राजाओं की जैसी साम सामान सब वस्त्र आदि सेवक इत्यादि वो सब आई है दूसरे जनक जी ने भी वहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर कर रखी थी जिससे किसी प्रकार की कमी यहाँ के बरातियों को न हो और फिर तीसरी बार सीता जी ने भी अपनी सिद्धियां भेज करके वहाँ सारी व्यवस्था कर रखी तो तीन तीन प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ उपलब्ध थी इसलिए किसी प्रकार की कमी नहीं थी जो अधिक से सुंदर व्यवस्था हो सकती थी जो सुख सामग्री के साधन हो सकते थे सब वहां उपलब्ध थे तो भय समय अब धारिये पाऊ अब ये इन्होंने जाकर के जो लोग लेने के लिए गए थे मंत्री लोगों ने उन्होंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की भैरव समो अब धारिये साहु अब उसका समय आ गया लगन विवाह का जो समय आ गया है इसलिए अब आप, आप धारिये बरात ले चलिए जनक जी के द्वार पर तो यह सुनी पाने सा नहीं था जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से कहा वैसे ही बस वहां तो ये लोग तैयार बैठे थे महाराज दशरथ और सभी बराती लोग बस उन्होंने कहा कि बस आ बुलाने के लिए तो बस बाजे बजने लगे वहाँ के भी बाजे जो बरातियों के बाजे थे वो भी थमागम बजने लगे वो तो बाजे बजाते हुए अब द्वार तक जाएंगे महाराज जनक के द्वार तक तो बस गुरु ही पूछ कर कुलवीत राजा अब महाराज राजा जनक है दशरथ जी जब वहाँ चलते हैं तो आप चलने कभी बताते है कैसे चलते हैं देखो तो ये सब रीति रिवाजे किस प्रकार से वैदिक रीति लोक रीति उन सबका वर्णन करते हैं बरातों में किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए क्रम क्रम से किस प्रकार से कार्य अपने स्थान पर सब जगह होना चाहिए वो सब बताते हैं और ये रीति रिवाज है सब इसलिए है जिसलिए कि सब काम सुगमता से होता जाए कहीं कोई व्यतिक्रम उत्पन्न न हो अशांति न हो मंगल बना रहे कुशलता बनी रहे सब सद्भाव बना रहे इन सब बातों को ध्यान में रख करके किया जाए सबका आदर सम्मान भी होता रहे ये मान करके ये व्यवस्था की अगर इनको ये व्यवस्थाओं को मानते नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं संकट उत्पन्न होते हैं खींचाकानी उत्पन्न होती है अशांति उत्पन्न होती है इसलिए उससे बचने के लिए ये विधि विधान विस्तार पूर्वक तुलसीदास ने बताया कि भारतीय संस्कृति की ये है इसी प्रकार से इसको करना चाहिए इसी में सबका कल्याण है तो गुरु भी पूछ कर कुल राजा गुरु भी पूछ के बने महाराज ने गुरु वशिषंत्र से पूछा कि अब चलने की तैयारी है तो क्या करना चाहिए <स्थिति> तो फिर कहते हैं कि विद राजा और फिर उन्होंने बशिष जी ने बताया कि देखो कुल विधि तुम्हारी इस प्रकार की है इस समय चलते समय ये ये पूजन करना चाहिए इस प्रकार की सामग्री साथ में लेना चाहिए ये सब उन्होंने बशिष जी ने उनको सबको बताया तो उसी के अनुसार महाराजा ने किया वो सारे कार्य संपन्न करके सारी वस्तुओं को साथ में लेकर के चले संयम साधु में लेकर के साधु समाज को साथ में लेकर के महाराज दशरथे अब दशरथ जी जब चलते हैं तो गुरु को साथ में रखते हैं विप्रों को साथ में रखते हैं साधु संतों को साथ में रखते हैं माने कोई ऐसे लोग साथ में न हो जो जो अनिश्चित बात बोलने लगे जो गलत रास्ता दिखा दे ये सत्य सब सर्थ समाज है साध समाज है बस आदि हैं, जो सही राज देने वाले हैं धर्म की शिक्षा देने वाले हैं कर्तव्य बताने वाले हैं उन्हीं को तो सबको साथ में लेकर के चलते हैं अपने मन से नहीं कुछ करते ऐसा नहीं कि जो मन में आ सो आपने करके पूछना क्या ऐसा तो होता ही है और बस करने लगे तो आ? ये व्यवस्था जो है ये है गलत तरीका महाराज दशरथ भले ही जानते हो कि कुल रीतियाँ क्या क्या हैं कैसे की जाती हैं क्या हमें करना है तो भी पूछ करके वशिष्ठ जी से करें। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमें क्या जरूरत पूछने की ज़रूरत हम जानते हैं तो उनसे पूछ करके करते हैं। उनके साथ विप्र इत्यादि साथ में रहते हैं वो भी उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं संकेत करते रहते हैं कि किस समय क्या कार्यक्रम करना चाहिए ऐसे तो महाराज दशरथ जो कहते हैं भाग्य विद अवधे और देख देव ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा ब्रह्मादि देवताओं ने देखा भाग्य वैभव अवधेश कर अवधेश महाराज दशरथ का जो जैसा भाग्य है और जैसा वैभव है सब उन लोगों ने देखा इंद्रादि देवताओं ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं ने देखा इन सब ने देखा कि कैसे तो भाग्य के माने इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है की जिनके परमात्मा ही जिनके विचार पुत्र हुए हों और फिर उनका विवाह के लिए वो जा रहे हों और उनका विवाह उनके सामने इस प्रकार से हो रहा हो ये उनका जो भाग्य है और महाराज दशरथ राजा हैं, इसलिए सब कुछ सुविधाएं सब सामग्री सब जो इच्छित वस्तु जो कुछ हैं, सब है सब उन्हें उपलब्ध भी हैं, इसलिए उनका वैभव भी विशाल है भाग्य भी विशाल है वैभव भी विशाल है उसको लेकर के भी सत्य सब ब्रह्मादि देखते है लगे सराहन साहस मुख समय जन्म निजादी और वो देवता लोग बड़ी बार बार सराहना करते हैं देखो भाग्यशाली हो तो महाराज दशरथ जैसा हो वैभव हो तो महाराज दशरथ जैसा हो और हजार हजार मुसलमान अनेक प्रकार से कहते हैं देखो महाराज के साथ में किस प्रकार की सुंदर कैसी बरात है कैसी कैसी सुंदर इनके रथ इत्यादि इनके सबके कि कितने सुंदर है इनके सबके कर्मचारी इत्यादि भी कितने कुशल है एक एक बात को देखे सब जितने देखते हैं उनकी सबकी सराहना जिसको जो दूसरे पढ़ती है उसकी वो सब सराहना करते और हम में वो क्या कहते हैं कि हमारा जन्म तो बिल्कुल बेकार है इनके सामने महाराज दशरथ जो है इतने भाग्यशाली हैं हम हुए परमा तो क्या हुए तो भी हमारा भाग्य इंद्र कहते हैं कि हम हुए इंद्र तो क्या हुए लेकिन इनके हमारा हमारा भाग्य कुछ भी नहीं, नहीं उनके साथ तुलना करते हैं और करके अपने आप को तुच्छ पाते हैं मैंने अपनी तुलना करके दिखाते हैं कि इनके भाग्य बहुत अधिक है मैंने तुलसीदास जी जी के कहने का तात्पर्य है कि जिनकी सराहना जिनके भाग और बैभ्यू की सराहना इंद्र भी करें ब्रह्मा इत्यादि देवता भी करें वो कोई साधारण नहीं उसका मुख से कहाँ तक वर्णन किया जाए क्या क्या सराहना की बस इसे समझ लें की सराहना करने वाले कौन लोग हैं अब उसके आगे चलिए देखे बराधना चलती है सुरन सुम सर जाना <laughs> सुमन बजाई नाना शिव ब्रह्मा दिक विबुल मानन नाना जुधा प्रे पुलक तन हृदय साहु चले विलोकन राग विवाहु देश जनक पुर सुरय लोक निज निज लोकस बही सगुल लगुलागे चित्रहीं चकित विचेत्र बिता रचना सकल लौकिक नाना सुगर नारी नर नूप निधाना सुधर सुधरम सुशील सुजाना दिनय देश सर सुर नारी भय न खजन बिजु जियारी भय हुआ सरज विशेची ज करनी कछु कतु न देती शिव समझाए देव सब जने आचर ज बुलाओदीता रभुवीर धर श्रीय रघुवीर विवाह बरात जलने की जब तैयारी हुई तो फिर स्वर्ण समल अवसर जाना देवताओं में जाना कि अब अवसर आ गया माने भगवान राम सीता जी का विवाह तो आ गया है ऐसे जानकर के देवता लोग सभी इकट्ठे हो गए आकाश में तो। अब देखिए भूम पर तो बारात एक और महाराज दशरथ दूसरी जो जनक जी का राजभवन मार्ग में बरात जाने की तैयारी हो रही है और आकाश में देवता लोग आ गए और वो भी सब छाये हैं है आकाश में देवता लोग तो दोनों तरह की स्थितियों को भी देख रहे हैं बरातीय जनातियों को सबको देख रहे हैं जनकपुर को देख रहे हैं महाराज जनक जी के राजभवन को उसको भी सब देख रहे हैं लेकिन उन देवताओं को ये लोग नहीं देखते जनकपुरवासी नहीं देखते, रहे यहाँ के लोग जो है ये जो महाराज दशरथ जी के साथ में बराती हैं वो भी नहीं देख रहे हैं जनक जी हैं जनक जी के साथ में और जितने लोग हैं स्वतानंद इत्यादि हैं मंत्री इत्यादि हैं ये सब देवताओं को नहीं देखते मैंने एक और से ये उनको देख नहीं पाते लेकिन आकाश में विद्यमान आकाश में देवता लोग हैं वो सब देखते हैं और दोनों को देख रहे हैं तुलसीदास के क्या कह रहे हैं वो जनक जी का देख रहे हैं जनकपुर भी देख रहे हैं कौशल तो नरेश महाराज दशरथ को बरातियों को तो उनको भी सब देख रहे हैं और आकाश में जो देवता लोग हैं उनको भी देख हैं सब को देख अब वो बताते हैं है तुलसीदास तो जी क्या होते हैं कि सुमंगल या उठर जाना देवताओं ने मंगल के समय समझा तो बरते ही सुमन बजाई देवता लोग बजाने ब्रह्मादि अब ये ये सब लोग जो हैं वो देवताओं के नाम गिनाते हैं कौन कौन देवता लोग आए शिव ब्रह्मादि मने शंकर जी ब्रह्मा जी और आदिक में कह करके विष्णु भगवान और इंद्र आदि ये सब देवता जो है उन सबको के समूह समूह झुंड के झुंड सब देवता इकट्ठे हुए और चढ़े विमाना जूठा और विमानों के ऊपर बैठ बैठ कर लेकिन देवता लोग समझ लो कि अपने अपने एक ग्रुप ब्रह्मा करके चलते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु में एक साथ होंगे इंद्र होंगे तो इंद्र के साथ में चंद्र सूर्य आदि देवता जो उनके साथ में होंगे इस प्रकार से अपने अपने वर्ग के देवता दीखपाल है सब तो दिखभालों के साथ में अपने उनके सभी दिखभाल एक साथ होंगे उनका बरूथ अपने साथ में होगा इस प्रकार से ग्रुप बना बना करके अपने अपने ग्रुपों में अपने अपने सब साथी देवताओं के साथ में वो सब आकाश में स्थित हुए और सब अपने अपने विमानों में बैठे हुए विमान से बैठकर के विमान के बने आकाश में उड़ रहे हैं विमानों के द्वारा बैठे हुए और ऊपर से देख रहे हैं प्रेम को लतारू अब वो सब जब बरात देख रहे हैं तो उनको बरात देखने के बड़ा उत्साह है और प्रेम है कि मैंने भगवान राम में सीता जी में बड़ा प्रेम है और उनका विवाह देखना चाहते हैं इसलिए विवाह के कारण से बड़ा उत्साह है देखने के लिए उनके मन में महाराज दशरथ को तो निमंत्रण दिया बुलाया गया और फिर जनकपुर वासियों को निमंत्रण दिया गया वो भी सब आए लेकिन देवता लोग अपने मन से आए इनको निमंत्रण दिया गया, गया। ब्रह्मा जी ने नारद जी के द्वारा हाथ से लगन पत्रिका भेज दी हालांकि जनक जी ने कोई उनको ब्रह्मा जी से कहा नहीं कि आप लगन बताइए लेकिन वो अपना कार्य देवता करते हैं जानते हैं कि भगवान राम का विवाह है उसमें हम बिना बुलाए जा सकते हैं उनका विवाह हम सब देख सकते हैं इसलिए देवता लोग सब वहाँ उपस्थित है अपने अपने कार्य में लगे बिना बुलाए तो प्रेम पुल हृदय उछाह चले बिलोकन राम विवाह ये सब भगवान राम का विवाह देखना चाहते हैं मान ये अद्भुत विवाह है स्वयं परमात्मा अपनी शक्ति सीता के साथ में आदिशक्ति जगह पर आया सौ बदरी मोर वह माया ऐसे वो भगवान कहते हैं उसके साथ में भगवान राम का विवाह होने जा रहा है तो एक अद्भुत विवाह है मैंने अद्भुत क्या अलौकिक संसार में ऐसे नहीं होते वैसा विवाह ही होने जा रहा तो देख जनक अनुरागे देवता लोगो ने जनकपुर देखा अब देवता लोग जब इकट्ठे होने लगे वहाँ आकर के विवाह देखने के लिए तो जब सबसे पहले आये तो जनकपुर ने दूर से दिखाई दिया अब देखो तो ये वर्णन करते हैं क्रम क्रम से करते हैं मानव देवता लोग कहीं दूर से आ रहे हैं और जनकपुर जहाँ है नगर उसके ऊपर आ गए तो उनको पहले तो जनकपुर ही दिखाई देगा चल हम लोग जनकपुर पहुंच गए हैं यही भगवान राम सीता जी के विवाह होगा तो जनकपुर देखा तो वही भाव बड़ा सुंदर उनको लग चमचमाता हुआ सब जगह सजावट देख करके देवताओं को बड़ा प्रसन्नता हुई और निजी निजे लोग सब ही लघु लागे और जनकपुर को देख करके सब देवता लोगों को अपने लोगों की तुलना की वे सब देवता लोग समझते थे हमारे लोग बड़े सुंदर हैं हमारे यहाँ सब सामग्री उपलब्ध है सब बड़ी शोभा है बड़े साज सामान है बड़ा वैभव है बड़ा दिलास है ऐसे समझ रहे थे जब आकर के जनकपुर को देखा आकर के तो जनकपुर को तो उनके सामने उनको अपने अपने लोग टीके लगे ये भी एक बैठे तो वर्णन है भगवान श्री राम जी के विवाह का तो वो तो वर्णन का आनंद ही है लेकिन बिल्कुल पक्का फक्का के विषय वेदांत ये कहता है कि देखो लौकिक सुखों का तारतम्य है लौकिक सुख प्रचलित <ख़ित> रूप रहने वाले जो लोग हैं उनका जो सुख है उससे ज्यादा सौगुना सुख गंधर्वों का है गंधर्वों से भी ज्यादा सौगुना सुख पित्रों का है पितरों से भी ज्यादा सौगुना सुख आजानस देवताओं का है उसके बाद उससे भी सौगुना सुख कर्म देवों का है उससे भी ज्यादा सौगुना सुख नित्य देवताओं का है उनसे भी सौगुना सुख बृहस्पति जी का है उनसे भी ज्यादा सौगुना सुख ब्रह्मा जी का है मैंने इस प्रकार से तारत बराबर सुखों का है और उसी प्रकार का सबका वैध है लेकिन उपनिषद कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी को पर परमात्मा का जैसे ज्ञान है उसके सामने ये सारे सुख ठीक है और इन सब सुखों में तारतम्य होने के कारण से हर व्यक्ति को चाहे चुना सुख प्राप्त हो कुछ न कुछ दुख जरूर है ये यहाँ दिखा दिया कि देखो देवता लोगों को स्वर्ग में सब सुख प्राप्त है लेकिन जो जनपुर आकर के देखा तो उन्हें अपने लोग चीखे लगे कि मैंने एक प्रकार की अपने आप में हीनता ली हीनता संसार के सुखों में वैभव में सर्वत्र होती है चाहे इसलोक की हो चाहे सब की हो ये वेदांत की दृष्टि है आप क्या वो? कि फिर निर्देश आनंद प्राप्त हो जाए जहाँ पर के अतुलनीय आनंद प्राप्त हो जाए जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती घटाबड़ी की कोई सवाल नहीं है इस प्रकार का आनंद प्राप्त हो तो वो बस ब्रह्म ज्ञान में ही परमात्म भाव होकर मुक्ति प्राप्त है उसी को वो ज्ञान प्राप्त है क्यों वहाँ पर उपनिषद में एक शब्द बोलते है काम हताह ये सब के सब जितने भी है चाहे मृत के हों चाहे गंधर्व के हों चाहे पितृलोक हों तो, चाहे सर्वलोक हों तो, सब काम है। हाँ हा। माने कामनाओं ने उनके हृदय को व्यसिध कर रखा घायल कर रखा इसलिए वो कामनाओं से पीड़ित होने के कारण कुछ भी उनको दुनिया की प्राप्त हो जाए बड़ी बड़ी समृद्धि भी उनको प्राप्त हो जाए तो भी वो ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा आनंद प्राप्त है जिसमें सुखरण से मात्र भी नहीं कहीं कोई भी लोग कोई भी पृथ्वी पर भी इसी प्रकार देख लो जब यह स्वर्ग तक की बातें बता दी नहीं तो कोई भी व्यक्ति समझे कि हमसे ज्यादा सुखी फलाना धनी व्यक्ति है या उसके पास इतना परिवार है या उसके पास इतना धन है या उसके पास जितनी फैक्ट्रिया है या वो नेता या है या वो मंत्री है इस प्रकार का है वो है फलाना पति है इस प्रकार का कुछ भी वो समझता है अपने आप से किसी को भी तो वो सब तुलना कर सकता है और अपने आप को हीन समझ सकता है लेकिन आखिरकार ये संसार में भी चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री तो हो और चाहे कोई और भी कोई बड़े बड़े उद्योगपति और धनी सामानी व्यक्ति हो या किसी प्रकार का और भी लौकिक सुख व्यक्ति उनको प्राप्त हो उनके साथ में निश्चित बात है कि दुख अवश्य दुख रहित सुख उनको किसी को प्राप्त नहीं है हीनता जरूर किसी न किसी को किसी प्रकार की अवश्य लगती रहेगी इस हीनता से बचने का एकमात्र उपाय है तो वो है त्मज्ञान परमात्म ज्ञान जो परमात्म भाव को प्राप्त है उसी में सदा रहने वाला है उसको फिर यह सब क्या है दिखाई देने लगा की सब सप्न के समान है इनमें कुछ तत्व तो नहीं है उसका आनंद जो है वो निरपेक्ष आनंद है, उसके साथ में दुख है नहीं है तो सोची जाती तो इन सब वेदांत की बातों को बताने का अपना सबसा इस तरह से बता दिया देवताओं को भी लगता है जीता में निजी निजे लोग समय लग लागे देवताओं को अपने अपने लोग यहाँ जनकपुरी के सामने ठीक लगने लगे। वाले तो अब इसके मैंने देवता लोग नगर के और पास आ गए जब नगर के पास आ गए तो महाराज जनक जी का जो राजभवन है उस राजभवन के निकट पहुँच गए नीचे उतर और अब उनको पास से दिखाई देने लगा जो जनकपुर में मंडप बना था जब ये सूचना उधर तो गयी थी डूट गए थे अयोध्या उसके बीच में यहाँ पर तो जनकपुर में जहाँ भगवान राम का विवाह होना था उस मंडप की रचना होने लगी थी जिसमे के मणि मोती स्वर्ण आभूषण ये ले सबसे लेकर के केले के खंभे बांस और ये सब के सब बनाए गए थे और ऐसे बड़े सुंदर रचना की गई थी तो जब उस रचना को आकर के देवताओं ने देखा तो वो दिख पड़ गया तो चुन गई तो उनको मंडप दिख पड़ा चमचना मूर्तियों ऐसी लड़ा हुआ वो सब दिखाई दिया तो चित्र बहन चकित्र बिखाना और रचना सकल अलौकिक नाना जो कुछ भी रचना वहाँ पर है वो अलौकिक रचना अलौकिक लोगों के द्वारा जैसे रचे गए कोई विशेष कारीगरी अभिभुत कारीगरी उसमें दिखाई देती है तो नगर नारी नगर रूप कहते हैं की उसमें जो नगर के जो स्त्री पुरुष है वो कहते हैं सब सुंदर लोग नगर के स्त्री पुरुष रूप है मैं सबके सब सुंदर लोग हैं उसमें जनप्रिय में बात करने वाले और और विशेषता पुरुषों की क्या है वहाँ के नागरिकों की सुधर सुंदर तो है सुधर धर्म में जीवन जीने वाले है धर्मात्मा है सबके सुशील मन से संपन्न तो है सुजाना मन ज्ञान मान ली वे बड़े ज्ञानवान धर्म प्रधान सुशील सदगुणों से सज्जित सुन्दर ये सदगुणों से है सबके सब ऐसे वहाँ के जनकपुर रहने वाले सब देखे सब शुर शुर नारी, तो वहाँ पर देवता लोग भी आए थे भी दीवांगना वे भी उन सब लोगों ने जब स्त्री पुरुषों को देखा जनपुर ऐसी तो उनको क्या लगने लगा कि इन सबकी सुंदरता के सामने हमारी सुंदरता को सुंदरता नहीं है भय नखत जन बिद जैसे चंद्रमा के सामने तो को फिर अपने लोगों की हिंता तो लगी ही थी उन्हें अपने आप अपनी सुंदरता लगने लगी इस प्रकार से देवता लोगों को यहाँ आकर के आए तो थे देखने के लिए कि भगवान राम के सीता का विवाह देखेंगे लेकिन उनको अब पता चला कि हमारी स्थिति क्या है अपने आप का भी उनको होश आया तो भय नक विधु दियारी और विधि भय आचरण जी अब ब्रह्मा जी की भी बात कहते हैं कोई कहे कि अगर ये तो देवता तो खैर छोटे हैं ही है जो ऊपर इंद्र हैं जो ऊपर ब्रह्मा जी है विष्णु भगवान हैं शंकर जी हैं ये बड़े बड़े देवता हैं तो कह देवता तो अपने आप को छोटा मानेंगे क्योंकि तो उनसे बड़े बड़े देवता और हैं अब ब्रह्मा जी की बात कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब देखा तब क्या दिखाई दिया तो उनकी भी दशा ऐसे हुई ये विधि भय हुआ आचार्य जी से जब ब्रह्मा जी ने जब देखा जनकपुर और वहाँ की सब शोभा और विवाह मंडप और महाराज दशरथ उनके साथ भगवान राम लक्ष्मण चारों भाइयों को ये सब जब रचना उन्होंने देखे तो बहुत ही उच्च कोट की बहुत ही दिव्य बड़े सौंदर प्रकाशमान तेजो में सर्गुण सम्पन्न ये सब के सब दिखाई दिए ब्रह्मा जी को और वहाँ जितनी बनावट थी वहाँ की तैयारी सब थी विवाह की और वो भी सब उन्होंने देखी तो ब्रह्मा जी को तो क्या लगा विशेष आच्चर्यो कहते हैं आच्चर्ये बने देवताओं को तो आश्चर्य हुआ तो हुआ ब्रह्मा जी को उनसे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ उनको आश्चर्य किस बात का हुआ कि देखती उन्होंने देखा कि जो भी सबसे जगत की रचना कर रखी है उस जगत की तो कोई वस्तु यहाँ है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो इसमें चमचमा रहा है मणिया क्या चमचमा रही हैं? ये ब्रह्मा जी की खान में कहीं पर्वतों की खान में ब्रह्मा जी ने बना रखी हो वहां से लाई गई हो और फिर उनके द्वारा इनकी सजावट हुई हो तब तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन सी मणिया यहाँ लगा दी है ये तो हमने बनाई नहीं थी ये कौन सी वस्तुओं को इसमें इसमें सास समाज कर दिया गया ऐसी तो हमारी सृष्टि में कहीं है ही नहीं अब ये बात जो बताए गोस्वामी जी इस बात को बताना भी चाहते थे कि जो आप देख रहे हो भगवान राम और सीता जी का विवाह और वहाँ जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है उसको आप लौकिक मत समझो भगवान राम को सीता जी को कोई लौकिक मनुष्य मत समझो समाज में एक बड़ा वर्ग इसी बात का प्रचार कर रहा है अरे भगवान राम कौन थे अरे भगवान कृष्ण कौन थे अरे जितने और संसारण मनुष्य है उनमें कोई विशेष थे और लोगों को तो कुछ कम गुण होते हैं कुछ कम ज्ञान होता है उनको कुछ ज्यादा ज्ञान था कुछ ज्यादा सत्यशाली थे बस लेकिन थे तो मनुष्य लेकिन तुलसीदास जी अपनी पूरी शक्ति लगा करके ये कहना चाहते हैं कि वो सिद्धांत गलत है ये कोई साधारण शक्ति नहीं है मनुष्य लोग नहीं है स्त्री पुरुष नहीं गीता में भी भगवान कहते कह देते हैं अब जानती मान मूढ़ा मानुषीन तनुमा हमारे अवमानना हमा, करते हैं हमारी महिमा को नहीं समझते हैं। समझते हैं कि जैसे संसार के और व्यक्ति हैं वैसे ही है हम भी हैं ऐसे यहाँ पर भी देखते हैं कि ये सब लोग मनुष्यों की जो बातें क्या सृष्टि में इस प्रकार के होते देवता लोग तक ये समझते हैं वो समझते हैं कि ये सृष्टि की ही के अंदर की कोई वस्तुएं होंगी जो कुछ रचना तैयारी की गई बनाई गई है वो कहीं न कहीं किसी भौतिक जगत की ही तो वस्तुएं आखिरकार होंगी वही तो सजाई गई होंगी लेकिन जब यहाँ आकर के देखते हैं तो ब्रह्मा जी की आंखें खुल जाती हैं कह रहे हमारी रचना जितनी है उतनी रचना है हमारी रचना के आगे भी ब्रह्मा के ऊपर भी परमात्मा बैठा हुआ है और परमात्मा की रचना दिग्व्यचना वो जिस प्रकार का संकल्प करे उसी प्रकार के सचिदानंद का स्वरूप हर वस्तु निर्मित हो जाए इसलिए बार इस बार इस बात को समझाते रहते हैं भगवान श्री राम जी का सीता जी का शरीर जो है वो भगवान राम लक्ष्मण भरत सत्र के जो शरीर है इनको शरीर मनुष्यकार ढले ही लगे लेकिन है चिदघन चेतना के घनीभूत पुण्य है और फिर वो जो वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं अगर पीतांबर भी धारण किए हुए हैं आभूषण मालाएं के भी पहने हुए हैं तो वो भी भौतिक नहीं है वो भी उसी तत्व की बनी है जिस तत्व के भगवान राम वो भी दिव्य है है वो भी उसी प्रकार अगर भगवान राम धनुष और बाण दिए हुए हैं तो वो धनुष बाण भी कोई संसार की लकड़ी लोहे के उनके बने हुए नहीं है वो भी भगवान के उसी दिव्य तत्व के जो खरा तत्व तो है परमात्म तत्व तो है उसी के बने हुए धनुष बाण भी हैं। भरत जी जब भगवान राम की में ले आते हैं और सिंहासन को स्थापित करते हैं तो वह खड़ांगे जो है वो कोई लकड़ी की नहीं है वे खड़ा भी जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व तो है उसी के निर्णित है वो खड़ाऊ में परमात्मा स्वरूप है जो जिद परमात्मा है उसी ने खड़ाऊ का उद्धार किया हुआ है इस प्रकार से इस भाव को समझने की कोशिश करें गोस्वामी जी को अपनी पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन पढ़ने वाले लोग रामायण को उसको घसीट घसीट के लौकिक बनाते है। हैं जब की ताकत लगाते रहो तुम लेकिन पढ़ेंगे समझेंगे तो उसे लौकिक बना भौतिक बना देंगे ये समस्या उत्पन्न इसलिए कहते हैं कि विधि भय आचार्य विषय की ब्रह्मा जी की जितनी रचना है वो लौकिक है भौतिक लेकिन भगवान की जो रचना है जो उन्होंने रूप धारण किया हुआ है जो विवाह वहां पर फैलाया हुआ है वो सब अलौकिक ब्रह्मा जी की रचना के अंतर्गत का नहीं है इसलिए ब्रह्मा जी की रचना भौतिक होने के कारण त्रिगुणात्मक होने के कारण से प्राथमिक होने के कारण से, से बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती उसमें भी जो कोई सुंदरता अधिष्ठान जो परमात्मा विद्यमान है उसी की सुंदरता से भौतिक सुंदरता भी है लेकिन भौतिक वस्तुओं की अपनी कोई सुंदरता नहीं जाए इतना सुंदर लेकिन फूल में जो भौतिक तत्व है सत्र जस्तम उसमें कोई सुंदरता नहीं फिर तो उनमें क्या सुंदरता उसका अधिष्ठान जो परमात्मा उसमें जो विद्यमान है वही उसमें झलक रहा है उसके कारण उसमें सुंदरता लग रही है इस प्रकार की दृष्टि बदलनी चाहिए जगत को देखें एक जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो दृष्टि ही दूसरे प्रकार की इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पर शंकर जी जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से देखने लगे इधर उधर ये सब क्या मामला है किस प्रकार की रचना है तब तो शंकर जी भी वहीं साथ में थे तो शंकर जी ने क्या किया सेव समझाए देव सब जन आचर्य भुलाओ शंकर जी ने उन सबको समझाया देवताओं को कि तुम इस प्रकार से आश्चर्य में मत भूलो थोड़ी और बात के बीच की बात रहेगी उसको देख लीजिए आप विधि भय हुआ आश्चर्य विशेष थी ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ शंकर जी को चाहिए था कि ब्रह्मा जी को समझाते है कि आपको तो विशेष आश्चर्य हो रहा है लेकिन तो सीधा सावधान रहे कि देखो शंकर जी ने इस प्रकार का दुस्साहस नहीं किया कि ब्रह्मा जी को समझाने लगे उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाने के लिए देवताओं को समझाया जब देवताओं को उन्होंने समझाया तो ब्रह्मा जी ने भी सुन लिया और ब्रह्मा जी की मर्यादा भी रह गई और ब्रह्मा जी को उसका समाधान भी मिल गया ये व्यवहार सिखा रहे हैं व्यवहार कैसे किया जाता जब अपने से बड़े के किसी को समझाना होता है पुजनी को अपने आप बड़े से कुछ बात कहनी होती है तो डायरेक्ट उसने कहते हैं कि नहीं ऐसा करो ये गलत हो गया या हो गया बोलना जो असभ्यता का सूचक जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ी होगी उसका अभ्यास नहीं किया होगा ऐसे लोग इस बात को नहीं समझ सकते बड़े लोगों को भी समझाया जा सकता है लेकिन छोटे लोगों को समझा करके बड़े लोग अपने आप समझ ले तब्रह शंकर जी ने क्या किया शिव समझा देव सर्व तब देवताओं को समझाया जन आचर जब बुला हो तुम जिस आशर्य पड़े हुए हो उस आशर्य पड़ो तो क्यों हृदय विचार हो थोड़ा ही चका चम देख करके तुम परेशान हो, धैर्य धारण करो अपने मन में और विचार करो श्री रघुवीर विवाह ये तो परम ब्रह्म परमात्मा और उसकी अनादि दिव्य शक्ति जो अनिर्वचनीय शक्ति माया शक्ति जो सीता जी है उनका ये विवाह हो रहा है इसलिए कुछ भाव से इसको दे और तुलसीदास जी का भी ये कर्तव्य है की कथा कोई दूसरा चाहे युद्ध हो चाहे विवाह लेकिन तुलसीदास जी बार बार याद दिलाते रहे ये भगवान राम है आप इनको साधारण व्यक्ति मत मान लेना अब तो यहाँ ये समझाने के लिए कि किनकी बरात हो रही है बात होगी आगे विवाह भी आगे होगा लेकिन पढ़ने वाले पाठकों को सुनने वाले लोगों को बराबर अपनी बुद्धि में याद रखना चाहिए कि हम भगवान राम और सीता जी का विवाह वो देख रहे हैं उसी को सुन रहे हैं किसी लौकिक व्यक्ति का नहीं देख रहे हैं अब आगे शंकर ये क्या समझाते हैं देखो और भी बोलते हैं वो जिले करे नाम ले जगमानी सकल मंगल मूल नसानी कर तल हो पदार्थारी कामारी यही विरन समझावा आगे बर बसही चलावा देवन देखे तसरस जाता महामोद मन पुल कि जगाता साधु समाज संगमी देवा, देवा।, देवा। जनुनुरे करहीं सुख सेवा सोगत सात सुबग सुत चारी जनयप वरग सकल तनु धारी बरगत तनक वर्ण भर जोरी देख सुन भय प्रीति नोरी मुनिगा मही बिलोक ही, ही हर्षे न राम रूप सुभग निहारे शिकारिहारे फोचन सजल समेत महासमेत पुरारे आवर चंद्र की जय पवन सुत हनु शंकर जी आगे कहते हैं कि देखो रघुवीर विवाह तो ये है ही है भगवान राम है रघुवीर है सीता जी का विवाह है लेकिन ये भगवान राम और सीता जी भी कौन है उसको भी याद कर लो ये परम परमात्मा है वो परमात्मा जिसका कि जिनकर नाम लेते जग मही जिसका जिस संसार में नाम लेने मात्र से सकल अमंगल मूल नही जितने भी अमंगल हैं, उन अमंगलों की जो मूल है उसको भी नाश कर देने वाला है वो परमात्मा है ये महिमा आ गई इस मैंने परमात्मा की भगवान श्री राम की कथा सुनो लेकिन भगवान की महिमा का बराबर याद रखो वो महिमा घटे नहीं मैंने कथा के साथ साथ भगवान के पूरे वैभव का उनके यथार्थ स्वरूप का शिष्य में बराबर स्मरण रहना चाहिए तो वो याद दिलाते रहते हैं बीच बीच में किसी न किसी प्रकार से अब यहाँ शंकर जी ने याद दिला दिया और शंकर जी जो है वो भगवान के परम भक्त हैं ज्ञानी जी हैं इसलिए शंकर जी कहीं कहीं तो ज्ञान का साधन पकड़ते हैं और कहीं कहीं भक्ति का कहीं कहीं भक्ति का उपदेश देने लगते है कहीं कहीं ज्ञान का उपदेश देने लगते है एक बार को याद करें जब कि सब पृथ्वी प्रति बह के पास गए और सब लोगों ने मिल कर के भगवान से परमात्मा से प्रार्थना की तो सब सोचने लगे लोग बाकी कहा मिले भगवान और कहा उनसे प्रार्थना करें तो शंकर जी क्या कहते हैं उस समय ज्ञान की बातें बताते हैं सही समाज गिर जा मैं रहे हूँ अवसर पाये बचने के हरिपक सर्वत सम प्रेम से प्रकट हुई में जाना देश काल विभूषण चौपाही कहो सु कहा जहां प्रभु नहीं इस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान का करने के यहां कहते हैं कि देखो भगवान राम का वर्णन तो जो है वो भक्ति पर करते हैं वो परमात्मा जिसका के नाम लेने मात्र से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं वो परमात्मा तो, तो उन्हें ऐसा कौन है जिसके सारे अमंगल दूर हो जाए वो सच्चिदानंद धर्म परमात्मा ब्रह्मस्वरूप वही भगवान राम है उन्हीं की महिमा ये है और उन्हीं का विवाह हो रहा है इसलिए कहते जिनकर नाम लेते जग मही और सकल अमंगल मूल नशाही एक बात और भी है कि भगवान का नाम लेने से अमंगल ही नष्ट नहीं होते अमंगल की जो जड़ है वही कट जाती है दोबारा अमंगल कहाँ से उत्पन्न हो अमंगल जितने भी उत्पन्न होते हैं उसकी जड़ है अविद्या अज्ञान जब तक व्यक्ति अज्ञान में रहेगा परमात्मा का ज्ञान नहीं अविद्या उसके साथ लगी हुई है तब तक अविद्या से ही अंकुर फूट फूट करके अमंगल निकलते रहते हैं दुख, क्लेस भय चिंता पीड़ा ये सबके सब अमंगल है ये सब अविद्या के अज्ञान से उत्पन्न होते हैं भगवान का नाम लेने से क्या हुआ कि ये जो अविद्या है इसी करके कट गई। मानी जड़े ही कट गई। जब अविद्या समाप्त हो गई जीव अपने ज्ञान स्वरूप में आ गया अपने सह स्वरूप में आ गया तब तो उसके साथ फिर कोई अमंगल का कोई प्रश्न ही नहीं कोई भय चिंता का इसे कोई स्थान ही नहीं सबसे सबसे छुट्टी पा गया उससे तो इसलिए कहा कि तो भगवान वो है अब देखो इसमें भगवान की महिमा तो बताते ही बताते लेकिन साधना भी बताते जाते हैं उस परमात्मा से उसका नाम का जब करना चाहिए नाम जब करते करते फिर उसके साथ व्यक्ति की अविद्या का नाश हो जाता है जब तक अविद्या का नाश न ना हो तब तक भगवान का नाम जपते रहो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता कि एक बार भगवान का नाम दो अविद्या तो चलो एक ही बात सही और कहीं दस बार भी नाम लेना पड़े सौ दो बार भी नाम देना पड़े लेकिन अब विद्या नष्ट नहीं हो रही तो नाम जपे रहो और आगे जते रहो उसको इसके माने है नाम जपने की जैसी योग्यता व्यक्ति में होनी चाहिए प्रारंभ में वैसी नहीं होती नाम जप करते करते व्यक्ति में एक योग्यता भी आती वो योग्यता क्या है परमात्मा का प्रेम पहले बिना प्रेम के भी भगवान का नाम जपा जाता है कभी कोई व्यक्ति गुरु के निकट पहुंच गया दैवीय रोग से या अपना समझ लो कि कहीं पूर्व पुण्य से गुरु कहता है भगवान का नाम जपो और उसका जबने मन नहीं लगता कहते गुरु हमारा मन नहीं लगता अच्छा तुम्हें तो मन नहीं लगता देखा ये छड़ी जपना पड़ेगा अब उसको जिस प्रकार डास्टर के नाम जपा रहे अब उसको हालांकि उसमें प्रेम नहीं जपने का लेकिन गुरु जी देख लेंगे कि नाम जप नहीं जप है अब ऐसे देखो तो जगह जगह इस प्रकार का होता रहता है लोग बाघ इस प्रकार के दुर्ग लोगों के जहाँ पर संप्रदाय इस प्रकार के हैं शिष्य वर्ग है वहां पर उनके सबके सबके ऊपर निगरानी करते हैं और देखते हैं कौन क्या, क्या कर रहा है उन्होंने अपना विधान बना रखा है कि जब करना है ध्यान करना है एक आश्रम था बंबई के पास उसमें ध्यान कर प्रक्रिया से सबको लाइन से बैठा दिया ध्यान कर अब बैठे ध्यान में बैठे हुए लोग अब वो स्वामी जी ध्यान नहीं कर रहे बैठे हुए वो सबको देख रहे हैं सब लोग ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और वो छड़ी लिए घूम रहे हैं सबके बीच बीच में से लाइन लाइन के और जो आंखें में मिला रहा है और जो हाथ इधर उधर कर रहा है ये क्या कर रहा है ध्यान कर तो तुम्हें जरूरत देख रहा है। इस प्रकार से ध्यान रहा है कराए एक तरीका ये भी ध्यान कराने का करते करते फिर बाद में उसको प्रेम आ जाता फिर तो समझ आ जाता बिना किए नहीं आता। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ऐसे थोड़े लोग किताबें दे दी कि बस वो अपने जुटे हैं किताबें पढ़ने उनके साथ में एक छड़ी रखनी पड़ती पढ़ो नहीं तो अभी हैं। ये बात दूसरी कि, कि कभी कभी उनको सिर्फ पर हाथ भी फेर देते हैं उनको लेकिन छड़ी बराबर दिखाते रहते और न छड़ी दिखाओ तो बस पढ़ाई नहीं खत्म इसी प्रकार से साधना में भी चाहे बुड्ढे हो लेकिन परमात्मा का नाम जपने में ध्यान करने में उपासना करने में व्यक्तियों को प्रेम नहीं तो गुरु का काम है ये कि उनको छड़ी दिखाता है डांत बताता है और कोई कहे कि गुरु तो बड़े कठिन हैं, गड्ढा छड़ी दिखाते हैं कठिन है तो भाग जाओ क्या कौन तो तुम्हारे ऊपर टिका तोड़े कोई दारो मदार तुम्हारे ऊपर कोई भागो भाग इस प्रकार से जब वो उनको कोई पकड़े नहीं बैठे अगर तुम्हारी गर्ज हो तो बैठो करो अपना गर्ज भागो लेकिन इस प्रकार से करना पड़े जब करते हैं करते करते करते करते माने योग्यता आती है सब जा कुछ लोगों को प्रेम नहीं होता है लेकिन नहीं होती है तो देर लगती है तो। कुछ काल के बाद तब चेतना जागृत होती है तब प्रेम जागृत होता है तब उसको नाम जब का फलतन दिखाई देता है ध्यान का फल तब दिखाई देता है तो उतने दिनों तक व्यक्ति को साधना करनी पड़ेगी जब तक उसकी योग्यता उसके अंदर न आ जाए तो जब इस प्रकार ऐसी कहते हैं अंततः वही नाम जब व्यक्ति को अपने हृदय तक पहुंचा देता है हृदय के अंदर जो कुछ है वो सब साफ साफ समाचार दिखाई देने लगता है क्या अहंकार है क्या मन है क्या बुद्धि है क्या चित्त है ये सब दिखाई देने लगता है वृत्तियां कहाँ उत्पन्न हो रही हैं, कहाँ लीन हो रही हैं, कौन वृत्तियों का प्रकाशक है ये सब जब करते करते अपने हृदय में सब दिखाई देने लगता है और जब सब दिखाई दे तो बाद ये भी दिखाई देने लगता है कि साक्षी क्या है प्रकाशक क्या है चैतन्य क्या है नित्य सत्या क्या है वो दिखाई देने लगी आत्मा है सर्वात्मा है सब सब दे अद्यान हो जाए इसलिए नाम जब भी पूरी साधना है भक्ति पर साधना जरूर है वो उपासना है इसलिए यहाँ शंकर जी ये उपासना मूलक शिक्षा दे रहे हैं इसलिए कर्तव्य हो पदार्थारी और कहते हैं ऐसे लोगों का उसका फल क्या होता है कि सभी फल उनको प्राप्त हो जाते हैं चारों फल जो चार पुरुषार्थ हैं वो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब की प्राप्त हो जाती है नाम दिज करने में प्रारंभ में व्यक्ति की धर्म में रुचि हो जाएगी व्यवहारिक जीवन में फिर उसको धन संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी बहुत सामग्री भी प्राप्त हो जाएगी और उनसे बैराग्य भी हो जाएगा और उसके बाद परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी और मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी पूरी यात्रा नाम जबकि बराबर से होती होती ये सब फल प्राप्त तो होते चले जाएंगे, अंततः परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो अक्शी राम कहो कामारी कामारी माने भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो यही भगवान राम है कामारे याद रखना तुलसीदास जी बोलती है आगे काम आएगा ये शंकर जी काम आ रही थी काम कामना उसके शत्रु ने कामना को नष्ट करती <coughs> है। यही समझावा इस प्रकार से शंकर जी ने देवताओं को सबको समझाया कि देव ऐसी है। तब आगे बर्फ चलावा और उसके आगे फिर जब समझा चुके तब शंकर जी का व्यय आगे चला मैंने खड़े होकर के सबको समझाने लगे और उसके बाद में सब उनका फिर आगे उनकी बैल इधर बड़ा करने की तैयारी हो रही है उधर शंकर जी अपने बैठे हुए बैल के ऊपर बैठे हुए आगे जा रहे हैं चल रहे हैं तो उन्होंने आगे चला यहाँ बता दिया कि शंकर जी जैसे अपने बैल के ऊपर बैठे नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं इसी प्रकार से अन्य अन्य देवता भी अपनी अपनी, अपनी सवार पर बैठे हुए हैं कोई मोर पर बैठा हुआ है कोई हंस पर बैठा हुआ है हां? कोई चूहे पर बैठा हुआ है सब अपनी अपनी सवार पर विराजमान है और सभी आप वहाँ पर सब देवता लोग आकर के इकट्ठे हुए हैं देवन देख के दशरथ जाता देवताओं ने और क्या देखा वहाँ के महाराज दशरथ जो है वो भरात लिए हुए जनक जी के द्वार की तरफ जा रहे हैं महामोद मन पुलकित गाता और ये भी दिखाई दिया कि दशरथ जी जो है वो महामोध है मोद जो तो है बड़े प्रसन्न है इस समय बहुत ज्यादा प्रसन्न है मन प्रसन्न है और गाता खरीर रोमांचित हो रहा है ऐसे जा रहे हैं दशरथ जी और साधु समाज संघ महिदेवा और महाराज दशरथ जी के साथ में साधु समाज भी है साधु लोग भी है और महिदेवा देवा मे विप्र लोग भी उनके साथ में और तनुनु जन तन भरे कर सुख सेवा ऐसा लगता है कि ये विप्र नहीं है ये साधु संत नहीं है बल्कि नाना प्रकार के सुख है जिन्होंने के शरीर धारण कर लिया मन जोशीदास जी जो है किसी प्रकार से सुख सुभा का वर्णन नहीं करते हैं। जैसे निशाचर कौन है रावण कौन है जैसे मोह ने ही साक्षात रूप धारण कर लिया हो तो वो रावण है कुंभकर्ण कौन है जिसने अहंकार नहीं जिस अहंकार ने ही रूप धारण कर लिया हो तो कुंभकर्ण हो गया हो ऐसे ही जितने भी सुख हैं नाना प्रकार के उन सब सुखों ने रूप धारण किया हो तो वह विप्र रूप बन गए होंगे हो। वे साथ रूप बन गए हैं ऐसा दिखाई देता तो ये सबके सब साथ हैं मैंने सब महाराजा सबके साथ आनंद ही साथ सब प्रकार का आनंद उनके आगे पीछे सब जगह साथ चल रहा है सोहत सात सुतचारी और उसके साथ महाराज दशक के साथ में चार पुत्र भी हैं उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो भी महाराज दशक जी के साथ भारत में चल हैं और जन्म अपवर्ग सकल संधारी ये चारों पुत्र कैसे हैं जैसे की चार अपवर्ग अब एक बार देख चुके हैं कि ये चार पुत्र कैसे थे पहले पहले चार से धर्म से काम लोग शुरू चार पुरुषार्थ रूप थे अब चार पुरुषार्थ से थोड़ा और आगे चले तो ये क्या है ये है चार अपवर्ग के समान है चार अपवर्ग क्या है अपवर्ग माने मुक्ति और मुक्ति कितने प्रकार की है चार प्रकार चार प्रकार की मुक्ति कौन कौन है एक है सालोक एक है सामीके एक है सारूप्य एक है सारुध्य सबसे पहल, सबसे दूर वाली हल्की मुक्ति जो है वो वो है सालोक्य बने जिस लोक में भगवान उसी लोक में जीव भी पहुंच गया तो फिर वो सालोक की तो मूर्ति प्राप्त हो गई और अगर भगवान के ज्यादा निकट पहुंच जाए उस लोक में तो उसको साधी के मुक्ति प्राप्त हो गई अगर फिर भगवान का रूप उसे प्राप्त हो जाए जैसे भगवान ऐसे उसका रूप लेकिन भगवान से भिन्न हो जैसे भरत जी हैं ऐसे ही रूप उसको प्राप्त हो जाए जैसे भगवान का रूप वैसे उसे भी हो जाए तो वो हो गया सारूप्य और ऐसा भी हो सकता है तो कि वो परम परमात्मा के साथ में मिलकर के एकीकृत हो जाए दो रही न जाए अभेद हो जाए अगर ऐसा हो गया तो हो गया सायुज्य जिस जो जुड़ गया ये चौथी मुक्ति है सयुज्य मुक्ति यह अंतिम मुक्ति है जब परमात्मा साथ मिलकर एकाकार हो परमात्मा स्वरूप ही हो गए <ंगाई> तो व्यक्तियों को भी जीवन मुक्त जो लोग हैं उनको मुक्ति मानो इसी क्रम से मिलती है उपासना के द्वारा उपासना में क्रमिक मुक्त कहलाती है और क्रमिक मुक्ति क्रमिक्रम से होती है उपासना तो करते करते व्यक्ति पहले सालों को मुक्ति प्राप्त कर लेता फिर स्वामी मुक्ति प्राप्त कर लेता फिर सालू मुक्ति प्राप्त कर लेता है अंत में उपासना भी व्यक्ति को परमात्मा में मिला देती है और साहित्य मुक्ति प्राप्त करा देती है और जो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है सद्या मुक्ति प्राप्त होती है वो पहले तीन मुक्तियों को लांग करके एकदम से परमात्मा में एकीकृत हो गया साहित्य हो गया तो वो सद्यामुक्ति कहलाती है ये मुक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार से तो ये चारों पुत्र जो है वो चार प्रकार के मुक्ति मानो है वो भी धारण किए इसमें से हम ये तो समझे गए कि कौन क्या है शत्रुघ्न जो वो हो सालों के हैं लक्ष्मण जी जो वो हो सामी के हैं भरत जी जो वो हो सारूख्य है और भगवान राम तो भगवान राम हैं है ही है वो तो साइज है इस प्रकार से वो साइज मुक्ति के रूप है अब आप देखोगे इसी प्रकार के लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहते हैं तो स्वामी तो प्राप्त है स्वामी प्राप्त तो है लेकिन लक्ष्मण जी गौरवर्ण के हैं भगवान राम श्याम वर्ण के वैसा रूप तो एक जैसा नहीं है लेकिन भरत जी को तो वैसे ही प्राप्त है जैसे भगवान राम का रूप है वैसे भरत जी को प्राप्त है इसलिए उनको सारू पे मुक्ति प्राप्त है इस प्रकार से देखते हैं कि यह है। अलग अलग प्रकार के जैसे चारों भाई दिए हैं बिल्कुल उसके साथ में चार प्रकार की मुक्तियों का भी रूप प्रतीत होता है इस प्रकार से कहते हैं कि मरकट कनक बर नोड़ी इस प्रकार से दो जोड़िया भगवान राम लक्ष्मण की भरत एक मरकट के समान है तो दूसरा कनक के समान है भगवान राम मरकट के समान है लक्ष्मण जी कनक के, के, जी के, के, के मने मने। समान भरत जी फिर मरकट के समान है शत्रु के समान है थोड़ी देवताओं में जो इनका दोनों जोड़ियों को देखा तो प्रीत थोड़ी नहीं हुई बड़ी तो प्रियता लगी देख करके बड़े सुंदर लगे और उन्हीं चितर गया और हे अब देखो सब देवता लोग पहले चरित्री देखते हैं मंडप देखते हैं पूरी बरात देखते हैं दशरथ जी को देखते हैं दशरथ जी का वैभव देखते हैं चारों भाइयों को देखते हैं अब देवता लोग घिरते घिरते भगवान राम तक पहुंच गए और वहीं जाके अटक गए कहते कु बिलो के ही हर से इसके बाद भगवान राम को सब देवताओं ने देखा और बहुत प्रसन्न हुए उनको और जसा ही सरा ही सुमन सरोवर और महाराज दशरथ की सराहना की कि देखो ऐसे पुत्र जिनके को प्राप्त हो और ऐसे सुंदर बरात में जा रहे हों उनकी विवाह करने के लिए इनके समान भाग्यशाली और कौन हो सकता है ऐसी उनकी सराहता करते हुए देवताओं ने प्रति फुल बताए फुल बसे महाराज दशरथ के ऊपर भगवान राम इत्यादि के ऊपर चारों भाईयों पर बराबरियों पर सफर उन्होंने तो राम रूप नक्सिख सुन निहारी देवताओं ने देखा की भगवान का रूप जो है नक्श सुंदर भगवान बना नक्षत्र संपूर्ण सही ऊपर से नीचे तक देखा सब जगह प्रत्येक अंग प्रत्यंग सब अत्यधिक सुंदर दिखाई दिया और बारे बारह ने तो सुंदरता के कारण बार बार देखते हैं हर बार देखते हैं हर बार नवीनता लगती है ऐसे देखते हैं और क्लक गाच लोचन सजल उनका शरीर फुल्कित होने लगा प्रेम के कारण आंसू में प्रेम के असरु आ गए और कुमा समेत पुराल और वो भी समेत भगवान श्री रामशंकर जी भी हैं पार्वती जी भी हैं वो भी इनको देख रहे हैं शंकर जी पार्वती जी के तो परम प्रिय हैं भगवान राम जी तो शंकर जी को तो उनको बड़े प्रेम पूर्वक भगवान राम को देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं बस इस प्रकार से अब आगे करेंगे भगवान की सुंदरता का वर्णन अब शंकर जी ने सुंदर स्वरूप भगवान का देखा तो भगवान की ही सुंदरता का एक बार वर्णन कर देते और ये सब इसलिए है कि व्यक्ति भगवान का इसी प्रकार से स्मरण करे सुंदरता का वर्णन ऋषि ने किया है ऐसे ही आराध्य देव भगवान राम जिनके हैं जिनकी उपासना करते हैं वो इसी रूप में भगवान राम का स्मरण करें बार बार उसी प्रकार के अपने क्षेत्र में भगवान राम को लाएं, ये उपासना व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है और फिर याद कि देखो जीवन के चार भाग बाल्यावस्था युवावस्था उसके बाद तती अवस्था तो चतुर्थ अवस्था प्रौढ़वस्था और वृद्धावस्था उनमें जो गृहस्थ आश्रम के बाद की जो अवस्था है उसमें मुख्य साधना उपासना ही है इसलिए किस अवस्था में व्यस्त आश्रम के बाद की अवस्था में व्यक्ति को उपासना को तो ठीक ठीक समझने की कोशिश करनी चाहिए और ठीक ठीक समझ करके उसको उपयोगिता को समझ करके उसे मन लगा करके पूरे ध्यान से करनी चाहिए यही हर व्यक्ति का कर्तव्य है अगर इसको नहीं करता तो फिर अपने जीवन को नष्ट करता है समय का पव्यय होता है जीवन इसी प्रकार से दर्श जाता है नान्याघुपते सत्यं बदमे चवा नखिला भक्ति प्रयच रघुक निर्भरा का कुर्मा संच श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।